नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो है तेलगी स्कैम के ऊपर। आज तारीख है 22 जुलाई 2012। आप में से जो लोग 25 साल, 30 साल की उम्र से ऊपर होंगे, उनको शायद तेलगी स्कैम के बारे में पता हो, जिनकी उम्र मतलब 25 से कम है, उनको शायद तेलगी स्कैम के बारे में पता भी ना हो। तेलगी स्कैम हुआ था 1997 से どう0あっちそっちあっちあにちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっちあっち 3,000,000,005,000,005,000,005,000,002,901,001,000,005,000,005,000,003,000,005,000,005,000,005,000,005,000,005,000,006,000,005,000,006,000,005,006,000,005,000,003,000,006,000,005,000.,005,000,006,000,005,050,000,001,000,008,000,005,005,005,000,005,000,006,000,005,000,005,005,005,000,005,006,000,007,006,000,005,005,005,000,000,005,007,003,000,006, 30 तो इतना बड़ा स्कैम हुआ ऐसा नहीं कि एक ही दिन में उसने 30000 करोड़ का स्टैम्प पेपर बेच दिए थे स्कैम चला कुछ चार पांच साल अनेक राज्यों में चला एक राज्यों में भी उसने नहीं बेचे थे महाराष्ट्र राजस्थान आंध्र प्रदेश कर्नाटक इन राज्यों में ये स्कैम सबसे ज्यादा चला था दिल्ली गुज トゥーギーケサークスパンダラロゴコジェルキサジャーウィティー。イッネサブウィティー、イッネサブウィティー、ジャズコリシュワテネケ、バウジュウピ、ジャズコ、パンダサーキサジャークニパリ。トゥーギーコメリカルズ、ライフルリズムメントウィティアソシエット、パンダラビスアソシエット、ティウスケ、サヒダー、ジョリダー、ウンコサジャーウィティー、ウンサップ、パブリメン देखो अभी तक सारे गुनेगारों को सजानी मिली चिदंबरम को सजानी हुई शरत पवार को सजानी हुई यशोंन सिना को सजानी हुई ऐश्वर्य कृष्णा को सजानी हुई ये जो बड़े मिनिस्टर थे जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं पास सारे पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व्ड हैं उनको भी सजानी हुई जजों को भी सजानी हुई जितने वो सके ज� तो नारकोटेस उसपे काम नहीं करता, वो बकवास है। वो इस तरह की बात है कि आदमी को तुम पोटैशियम साइनाट खिलाओ और आदमी बच जाए। भाई कोई भी आदमी हो, नॉर्मल आदमी है वो 20 मिलीग्राम पोटैशियम साइनाट से बच जाता है। किसी ने बहुत सारे ट्रेनिंग या तो बहुत हट्टा कर तार लंबा छोड़ा आदमी ह� एक ग्राम पोटैशियम साइन है हाथी को मार देता आदमी क्या जिन तो इस तरह से सोडियम पेन्थानोल जो है वो अच्छे-अच्छे कित कोई भी कैसी भी ट्रेनिंग लियो उस आदमी की सोचने की प्रक्रिया को बंद कर देता है वो सीधा ब्रेन की बायोकेमेस्ट्री पे असर करता है आदमी की ट्रेनिंग ब्रेनिंग सब हवा हो जाती है वो सीध プランキ capacity は何が必要なのかそれが何が必要なのかそれが何が必要なのかそれが何が必要なのかそれが何が必要なのかそれが何が必要なのかそれが何が必要なのかそれが何が必要なのかそれが何が必要なのか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 どかでやきでかび narcotest of the Telgica in Telgica narcotescaquilania. But Telgicajo B slog involved, subcan narcotescionikia orca Bisogesmen narcotesfellogia? と、Chalo Telgica narcotesfelloga than Nam Barnia, Tosca or B sloga subcan narcotescoro, Coinaco the n a m u g k i a s t a m p a मैं जो सॉल्यूशन प्रपोज करता हूं एक तो तेलगी और उसके जितने एसोसिएट हैं उन सब का नार्को टेस्ट होना चाहिए उसके बाद नार्को टेस्ट के बाद बहुत सारे मटेरियल एविडेंस बाहर आएंगे कि उसने किसा कहीं डायरी छिपा दी होगी तो डायरी बाहर आएगी कि कहां उसने डायरी छिपाई है वगैरह वगैरह इन लोगों को और material information भाहरा हैगी कि उन्होंने कहां का bank में पैसा चपा रखा है जैसे किसी minister का नार्को टेस्ट लिया और उसने बख दिया कि उसका Mauritius Bank का account number क्या है तो अब Swiss Bank का account number क्या है और यदि specific information के साथ query की जाए तो वो bank है वो उसको जवाब देना पड� सरकार के खाते में जमा हो सकता है और मिनिस्टर को या आईएएस को जेल की सजा कर सकते हैं। अब जो स्टैम पेपर का सॉल्यूशन है कि 20 रुपए के ऊपर के सारे स्टैम पेपर एबोलिश करने चाहिए। आदमी 10 रुपए का, 20 रुपए का स्टैम पेपर खरीदे, उस पे कॉन्ट्राक्टरी के और बाकी जो स्टैम ड्यूटी है, वो उसे � नाफरजी stamp से जो गपाराव पोक्साद करा है, एकदम कम हो जाए और इसमे यह stamp paper का solution है कि पुरा stamp paper का system ही हम abolish कर सकते हैं, सारा transaction चेक और download से कर सकते हैं, और इसमें अंत्मे में solution का सवाल महां तक कहूँगा कि, anna और जो छोटे annacid that is ganhar a sabran इयूंत और injuries ψब्रमन्य deemed against sub トーキーがナーコーティスに入ってきて、トーキーがナーコテスに入ってきて、トーキーがナーコーティスに入ってきて、トーキーがナーコーティに入ってきトーキーが入ってきて、トーキーが入ってきて、トーキーが入ってきて、トーキーが入ってきて、トーキーが入ってきて、トーキーが入ってきて、トーキーが入ってーキーが入ってきて、トーキーが入ってきて、トーキーが入ってきて、トーキーがてきて、トーキーが入ってきて、トーキが入ってきて、トーキーが入ってきて、トーキーが入ってきて、 あん、そこにあったら、そこにあったら、そこにあったら、そこにあったら、そこにあったら、そこにあったら、あったら、あったら、あったら、あったら、あったら、あったら、あったら、あったら、あったら、あったら、あったら、あったら、あったら、あったら、あったら、あ आ, honorable Justice वोने judgment दिया है तो वो judgment cancel कराना पड़ेगा कैसे Right to Recall Supreme Court जजज का कानून लाके कि प्रजान मंतरी को धमकाना पड़ेगा कहना पड़ेगा कि भाई आप गैसेट में Right to Recall Supreme Court के जजज का गैसेट नोटिफिकेशन निकालिए उसके बाद Right to Recall Supreme Court जजज आएगा तो � तेलगी के समय जो CBI director ने पूरा केस रफादफा कर दिया उसका वजह क्या थी क्योंकि हमारे पास right to recall CBI director नहीं है ये पूरा तेलगी scam हुआ कैसे क्योंकि हमारे पास right to recall revenue minister नहीं है right to recall CM नहीं है और right to recall CBI director नहीं है वरना ये scam होता ही नहीं मैं कैसे scam कैसे हुआ उसकी डिटेल आगे बताऊंगा पर अभी दोबारा future में repeat ना हो उस 私たちは、このように見えます。このように見えます。このように見えます。このように見えます。 और दूसरे जो भ्रष्ट मंत्री हैं मनमोहन सिंह और उनकी पर ऐसा नहीं है मैंने बहुत सारे वीडियो में सुरपंखा गांधी मनमोहन सिंह चिदंबरम यशवंत सिना अरुण शॉरी इन सबके भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इनके बारे में मैं थोड़ा विशेष प्रेम मुझे क्यों है कि हम सबको पता है कि सुर मनमोहन सिंह को कोई दवाई की दृष्टि से नहीं देखता, मनमोहन सिंह को रोग की दृष्टि से ही देखते हैं कि ये डिसीज़ है, जबकि ये तीन महानुभाव हैं वो गलत दवाइयाँ हैं, वो टाइम पास के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे बीच रखे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं का टाइम पास हो जाए, किस तरह से कार्� जो कि तो चलती रहे तो कैसे तरह से व्यवस्था परिवर्तन की बात को पटरी से उखाड़ना और इसके लिए मल्टीनेशनल कंपनियों ने इन तीन आदमियों को मैदान में उतारा है अन्ना छोटे अन्ना और सुप्रभामनियम स्वामी और मैं चाहता हूं कि कार्यकर्ता इन लोगों से जितने हो सके उतने कम मिसगाइड हो इसलिए मैं � मैं तो इतना ही कह रहा हूँ ना कि आप इन तीन महानुभावों को मिलिए फोन कीजिए ईमेल पूछ कीजिए ट्विटर कीजिए और पूछिए कि क्या आप हसन अली के नार्को टेस्ट का सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं क्या आप तेलगी का पब्लिक में नार्को टेस्ट लेने की बात को सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं जब ये � तो ये सब गोल-गोल जवाब देना शुरू करेंगे। Right to recall telecom minister होना चाहिए यदि right to recall telecom minister होता तो 2G का घोटाला ही नहीं होता। तो जब ये महानुभाव गोल-गोल जवाब देना शुरू करेंगे तो आप convince हो जाओगे। आप खुद convince हो जाओगे कि ये multinationals कंपनियों के बिठाए हुए आदमी हैं। आपका time waste, आपका यानी activist, activist का time waste करने के लिए। और तेलग कि stamp paper छपते हैं नासिक में, किंद्र सरकार के अंडर में आता है नासिक का प्रेस, और वो बहुत कम कीमत पे, मामुली कीमत पे, एक stamp paper का एक दो पांच रुपया, से central government इसे profit नहीं बनाती खास, वो state government को दे देते हैं, और state government उसे बेशती है, 10,000 का stamp paper, वो vendor को देती है, 10,000 में और वेंडर उसमें से सौ रुपया कमाता है और जो बड़े खरीदने वाले होते हैं बैंक होते हैं बिल्डर होते हैं उनको वेंडर ऑफिशियली या अनऑफिशियली सौ रुपये में से दस रुपया बीस रुपया पचास रुपया पास ऑन कर देता है एक तरह का कमीशन बोलो एक तरह की छोटी मोटी रिश्वत बोलो गिफ्ट बोलो जो भी बोलो, तेलगी क्या करता था कि एकदम नकली स्टैम्प पेपर छाप के वेंडर को बोलता था कि ये 25 हजार का स्टैम्प पेपर बोल मेरे को कितना देगा वेंडर को पता है कि ये नकली है पांच हजार दस हजार पंद्रह हजार जो भी तेलगी को मिला ले लिया पर ये प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप मान लो मैंने आपसे मकान खरीदा है आपको मका� और उसके बाद रजिस्टर के पास आम जाते हैं। रजिस्टर नोट करता है, लेकिन रजिस्टर सीरियल नंबर नोट नहीं करता। यहाँ प्रॉब्लम आती है। रजिस्टर सीरियल नंबर नोट नहीं करता। और नहीं वो सीरियल नंबर स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस में एक जगह ही इकट्ठा होता है। यदि ये प्रोसीजर होती तो स्टैम्प पेप しかし、この資料て、この資料を入れて、この資料を入れて、この資料をれて、しかし、この資料を入れて、しかし、bank に入れて、この資料を入れて、この資料を入れて、この資料を入れて、この資料を入て、この資料を入れて、この資料を入れて、この資料を入れて、この資料を入れて、この資料を入れて、この資料を入れて、この資料を入れて、この資料を入れて、この資回を入れて、この資料を入れて、これて、この資料を入れて、この資料を入れて、このを入れて、この資料を入れて、この資料を入れて、この資を入れて、 State Bank, वmile Demand Draft वीजिया bank को भेज़ता है, वीजिया bank को उसके सामने State Bank में deposit करता है, और तब State Bank जाके मेरे खाते में पैसा जमा करता है, अब उस फरजी Demand Draft को मैंने दोबारा किसी मेरे कुसरे खाते में � mansion गया, तो इसलिए आफ देखो की बैंको का जो Demand Draft है,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 कि जो vendor है वो अपने stamp paper बेचने के लिए commission देता है 5%, 10% फरजी stamp paper बेचने लिए तो तुरंत आजमी को idea आजाएगा कि ये stamp paper नकली है क्यों नकली है कि जब vendor को सरकार 1%, 2% commission देती है तो vendor कैसे 5% offer कर रहा है तो उसमें vendor यदि 10 आजमी को इस तरह का offer कर जो कि नकली स्टैम्प पेपर बेच रहा है और पुलिस चाहे तो ट्रैप रख सकती है ट्रैप नहीं तो सीधा उसके छापा मार के देख सकती है कि भाई कितने स्टैम्प पेपर तुमने खरीदे कितने स्टैम्प पेपर बेचे तो इतने सारे स्टैम्प पेपर कैसे पड़े तुम्हारे स्टॉक में लेकिन वो कुछ हुआ नहीं वो क्यों नहीं हुआ तो आपको front line का एक article मिलेगा, उस article का आखरी paragraph में पढ़ूँगा, कि करनाटा का revenue department, despite falling revenue was silent, कि करनाटा का revenue department ने revenue कम हो रहे थे, बढ़ने चाहिए, हर साथ revenue बढ़ने चाहिए, तो भी उसने कुछ नहीं किया, कि stamp BK 560 करोड के, रजिस्टर हुए 540 करोड क लेकिन उसके बाद के साल में 1998-99 में उसके सॉरी 1999-2000 में 433 करोड़ स्टैम्प वर इंडेंटेड और स्टैम्प पेपर का सेल रजिस्टर हुआ 583 करोड़ यानी बिके 433 के रजिस्टर हुए 583 के यानी सीधा 140 करोड़ का गैप आ गया यानि मेरा right hand है जो कि stamp paper बेदता है उसने बेज़े 430 करोड के और left hand है जो कि register करता है stamp paper को और उसका registration निकला 538 करोड का, 583 करोड का और उसके बाद के साल में stamp because if 386 करोड के और register हुए 741 करोड के यानि करीब करीब डबल जितने बिके उससे करीब डबल रजिस्टर हुए लेकिन रेवेन्यू मिनिस्टर ने रेवेन्यू सेक्रेटरी ने चीफ मिनिस्टर ने कोई इन्क्वायरी का ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि सबको पैसा मिल रहा था इतना बड़ा गैप आता है कि बेचे कम और आए रजिस्टर होने के लिए ज़्यादा उसके बाद और भी जो स्कैम हुए थे उस 私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシャーを使って、私たちのプレッシーを使って、私たちのプレッシャーを使て、 यानी जो मशीन पे भारत सरकार 25,000 के 50,000 के स्टैम्प चप आती है, 20 रुपए के नोटरी के स्टैम्प चप आती है, वो मशीन 15 रुपए किलो भाव के हिसाब से उसको कबाड़ी की तरह ऑक्शन कर दी और तेलगी ने उसको खरीद लिया। यानी पूरी की पूरी मशीन जो जला देनी चाहिए वो उसने उसके हाथ आ हा गई। ये काम और जो illegal sale होता है तो उसमें finance ministry के अंदर एक revenue intelligence की wing होती है वो revenue intelligence भी ये पूरी दुनिया का पूरे हिंदुसान का data इकठा करती है कि कहां कितने stamp paper बिके कहां कितने stamp paper register हुए और उनको साथ-साथ दिख रहा था कि बड़े पैमाने पे stamp paper register हो रहे और उत オーディオン security press Nasik sold to Mr. Telgi a dozen presses without dismantling them, without removing the diamond. This was illegal. It enabled printing of authentic stamp paper. This officer, what is his promotion? Ram Jaitmalani, what is his promotion? And Yashwan Sinha, who is the finance minister, who has a promotion order, who has arrested many police. लेकिन सरकार ने उसको डिसमिस नहीं किया और सेक्रेटरीज ऑफ कमिटी और, और सेक्रेटरीज जिसके पास ये केस गया उसने उसका बचाव किया उस अधिकारी को कोई सजा नहीं हुई यानी आप देखते हैं कि ये स्कैम कितने ऊपर तक था और सारे और तेलगी ने मतलब जब बड़े पैमाने पे स्टैम्प पेपर छाप रहा था तो उसने पूरी स और पुलिस को पुलिस के चीफ नियंत्रक को कहेगा कि भाई तुम पुलिस को फोन करो कि मेरे आदमी को तुरंत रिहा करें। तो उसका जो वेंडर था स्टैम्प पेपर का वो भी बेधड़क खुलेआम इस तरह से नकली स्टैम्प पेपर बेचता था। और जब सीट बिठाई गई उसपे, तो सीट का इनिशियल एस्टीमेट आया था 20000 करोड़ और बा� तो CBI ने जो final affidavit दी उसने उन्होंने final affidavit में scam की amount रखी 180 करोड़ और इस समय मैं कहूँगा कि जिन-जिन गुजरात में stamp paper न के बराबर क्यों बिके? नकली stamp paper क्योंकि उस समय जो मुख्यमंत्री थे केशव बाई पटेल और बाद में नरेंद्र मोदी उन्होंने इस scam में हिस्सा लेने से मना कर दिया क्योंकि भाई इस तरह का scam हमें नही 私たちは Nasik のプレスに関しては、1グルペカのスタンプペーパーのレベルを取り入れているので、1グルペカのレベルを取り入れているので、2グルペカのレベルを取り入れているので、Nasik のプレスに関しては、1グルペカのレベを取り入れているので、今回は大きなショが出ているので、 एक रुपए का रेवेन्यू स्टंप नहीं मिलता था, बीस रुपए का नोटरी का स्टंप नहीं मिलता था, दस रुपए का स्टंप पेपर मिलना बंद हो गया, बीस रुपए का स्टंप पेपर मिलना बंद हो गया। मुझे याद है, मुझे बीस रुपए के चार स्टंप पेपर लेने थे, तो वहाँ एक भी वेंडर के पास नहीं था, एक सरकारी वेंडर की दुकान stamp paper छापना कम कर दिया ताकि तेलगी के आदमी तडल यसे revenue stamp एक रूपए बेच सके, बीस रूपए का revenue stamp paper बेच सके वगेरा, यानि साफ दिखरा है कि उस समय के जो finance minister जे ये शवन सी ना, या बाद में चशवन सी, उन्होंने corporate किया कि किस तरह से तेलगी को maximum opportunity नहीं मिल तो इसका long term solution क्या है? Long term solution है right to recall finance minister, right to recall revenue minister, right to recall CBI director, और right to recall यह मतलब इन सारे अधिकरियों पर right to recall chief minister. और अभी हमें क्या करना चाहिए? कि हमें हमें demand करनी चाहिए जितने भी बड़े आदमी है अन्ना सुप्रमिनिजम स्वामी छोटे अन्ना उन कोर्ट में एफिडेविट डालके कहो कि तेलगी और उसके जितने भी साथी हैं उसमें पब्लिक में नार्को टेस्ट हो और ये आपको गोल-गोल जॉब देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे आदमी हैं, कौन आदमी हैं और यदि ये मानलो अदालत में एफिडेविट करते हैं तो चलो देश को कुछ फायदा हो गया उनको मैं सौ और यदि जज एफिडेविट नार्को टेस्ट इन पब्लिक लेने से मना करते हैं तो चलो जज की पोल खुल जाएगी हमको पता तो चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने बिके हुए हैं और यदि जज उनका पब्लिक में नार्को टेस्ट आर्डर कर देते हैं तो चलो देश को फायदा हो जाएगा बहुत सारे नाम बाहर आएंगे बहुत सारे सबूत वो स्कैम में लोगों को सजा मिलेगी. तो मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये सारे जो मैंने प्रोपोजल दिये, Right to Recall CBI Director, Right to Recall Revenue Minister, Right to Recall Finance Minister, इसको आप प्रचार कीजिए और तेलगी और उसके जो 20 साथी है, उनका पॉब्लिक में नार्कोटेस